के इंटरव्यू का ने उसके बारे में तो सोचा भी नहीं गया हम्म लेकिन जीवन पक्ष जीवन तो नाटक का स्वहारिक पक्ष है ना उसके मैंने सोचा भी नहीं जा सकता तो जो उसके जो बात आती है तो लेवर के उसके पिछले लग्गू होनी चाहिए उसी में से निकलनी चाहिए वो थोप तो के तो बात नहीं बन सकती है कि उस फॉर्म में मैं ये बात कहूंगा ये कैसी बात आना चाहिए खुद बहुत निकलना चाहिए खुद बहुत या तो मुझे लगता बड़े भारी क्राइसिस हमारा आ जाता ना तब तो ठीक था भाई अब तो हम नहीं सोच सकते तो तो तो ऐसा तो कोई क्राइसिस तो आया ही नहीं और दूसरा मुझे लगता है कि जितना अधिक थिएटर होगा ना उसी में से कुछ निकलना भी संभव होगा लेकिन वो होना मुझे कठिन लगता है सबसे भारी बड़ी मुश्किल मुझे, मुझे क्या लगती है ना जो तो थिएटर करने वाले है उनकी तो समस्या हल नहीं जो कर सकते हैं इसलिए वो छोड़ छोड़ के चले जाते हैं देखिए रोटी मकान कपड़ा ये तीन तो ऐसी प्रॉब्लम है ऐसी समस्याएं हैं जिसके बिना जीवन नहीं चल नहीं सकते चल ही नहीं सकता तो थिएटर वालों से सब तो बड़ी आशाएं रखते हैं कि कमाल कर दो भाई तुम तो। लेकिन उनकी जो समस्याएं है, हैं वो उसी में बीत जाता है वो छोड़ छोड़ के अब जो क्राइसिस आया है ना ये सीरियल का ये तो बड़ा ही कैसा क्राइसिस मुझे लगता है लगभग दे तो एक साथ थिएटर में कभी आज इतने साल पच्चीस तीस साल हो गए करते हुए कभी भी ऐसा नहीं हुआ है अब तो जाते हैं दस दिन में आ जाते हैं भाई पांच हजार रुपये और बुला भी रहे मिल भी रहा है अब देखिए इतने भी अच्छे अभिनेता थे सब पहले फिल्म में जा रहे थे और फिल्म के साथ नहीं साथ भी जुड़ गया उसमें तो कचना ही थी ना यहाँ तो दरवाजे को खुले तो यहां तो ढूंढने आ रहे हैं पकड़ के ले जा रहे हैं फिल्म में तो फिर भी सब नहीं जी उसमें बड़ा मुश्किल था तो इसलिए अच्छे अभिनेता थे उन्हीं की वजह से अच्छा थिएटर भी अच्छा लगता था अब अब तो ऐसे चले गए तो है नहीं दर्शक दिल्ली की नहीं मैं कई जगह देख आ रहा हूँ लखनऊ में भी देखा है और ज़्यादातर जो अच्छे अभिनेता है वो निर्देशक निर्देशको नहीं।, नहीं देते हैं निर्देशक को तो कभी कभी कुछ पैसा तो मिल जाता है उसको तो अभिनेता को तो भी नहीं मिलता और आजकल आप देखिए हर चीज में महंगाई बनेंगे थिएटर की महंगाई कभी बढ़ के नहीं दी अभी आप टिकट बढ़ाइए कैसे चीखते हैं लोग भी कहते हैं हैं हैं या लूट जाते थिएटर में आते हैं। हर के के अभी हमारे रेट दो रुपए से शुरू होता है टिकट कलकते हो गया है तो नहीं। ये नहीं ऐसी बात है ना मुझे क्या लगता है जो करने वाले, अगर थोड़ी बहुत समस्या तो कुछ तो रुकेंगे कम बना कुछ तो तो तो लगेगा ये तो ये चार, पांच चार की छोड़ के तो ये की नौकरी निकल जाएं बड़ा कठिन है ना एक तो ये पहले बात तो पैसा कहां से आएगा दूसरे हाँ, सामने हाँ, हाँ. जब भी यदि यहाँ दो हजार मिलने लगेगा तो सामने का पांच हजार देखेगा पांच हजार सूचना के मुताबिक तो दुनिया में जो गंभीर रंग मंच है वो बिना किसी सब्सिडी के नहीं नहीं चल सकता यह तो आ, आ, निश्चित बात है कहीं देख लीजिए दुनिया में दुनिया में कहीं नहीं चलता है इतना बड़ा नेशनल का है। टोटली है। तो फिर यहाँ भी अगर कोई ऐसे कोई पैसे कोई लगाए तो उसमें हर्जा क्या है डेमोक्रेसी है देखिये श्रीराम सेंटर थोड़ी बहुत चल रहा है क्योंकि वो चला रहे हैं उनपे श्रीराम बैठे हुए थोड़ी बहुत काम कर रहे हैं कोई बैठे हुए के उसमें राष्ट्रीय नाट्य ना वगैरह चल रहा में बैठी। तो ये सारी ऐसी होती है, कि, ना ऐसी है ना, आप भी तो लगता हर, हर, हर में इसमें ऐसा है ना असल में पैसा लगाने वाला भी मिल जाए ऑडियंस भी चाहिए और शायद सबसे अच्छी सब्सिडी ऑडियंस देती है ऑडियंस यदि देखने के लिए आए उसको बहुत से शो जो किए जा सके तो बहुत सा समाधान हो सकता बता रहा है बिना अच्छे अभिनेता के कोई समाधान मिल नहीं सकता आपको देखना तो उन्हीं को है उसने आना तो उसी को देखने को है ये सही बात है। बिल्कुल ये बात हाँ, बहुत सही कही है देखिए एनएसडी की जो रेपेट्री चलती है वो इसलिए नहीं चलती है वो एन है वहाँ अभिनेता तो ठीक ठाक है हम लोगों को आदत हो गई है इसलिए इनके हाउस यहाँ भी जाते हैं रहते हैं और उनके हाउस तो नहीं रहते हैं क्योंकि वहां पर इनको इतना यकीन है कि थिएटर में देखने को मिलता है तो जी। तो ये, तो ये तो बात बिल्कुल सही कही। तो बिल्कुल सही ठीक बात कही उनको, उनको किसी तरह से रोकना है चाहिए अगर उनको रोक के ही ये क्या कहते हैं प्रेक्षक बनाया जा सकते हैं अच्छा अब उनको नहीं पैसा मिलता दोनों बैठे छोड़ छोड़ के भी जा रहे थे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और कैसे वो बड़ा मुश्किल हो गया है चलो देखो नहीं ये बात तो तुमने बहुत सही कही है कि मंच पर जब आते हैं तो हम अभिनेता कौन निर्देशक है ठीक है मगर मंच पर जो कुछ सामने आता है देखते तो उसी है। आप मुझे जान ले, मैं आपको तो निर्देशक के बताओ हाँ। कौन किसको को जानता आ, है? आम आदमी को क्या लेना देना है की हाँ। कौन प्रोड्यूस यदि बड़ी ऑडियंस चाहते है तो अभिनय और अभिनय के साथ साथ कहानी भी नाटक भी ऐसा होना चाहिए जो कि मन को स्पर्श करे और वो जब तक नहीं तो तो मैं भी यार आग जो अभी बात कर रही थी उसको कहीं मुझे एक ही बात समझ में नहीं आती कि हम नाटक वाले ये समझते हैं देखने वाले हैं वो कुछ नहीं समझते क्या हमारी लेक्चर सुनने को आते मुझे ही लगता है तो। नहीं तो आएंगे तो फिर थोड़े से तो लोग आएंगे संतोष करो कि को करके बुला लो आएंगे देखेंगे चले जाएंगे तो करें दिस दिस दिस दिस दिस दिस दिस ये बड़े ही लेकिन में हम लोग एक्सपेरिमेंट वो भी होना चाहिए लेकिन अधिक की जगह होती है लेकिन पहले पॉपुलर थिएटर तो हो कह पॉपुलरि नहीं है कहीं पर हिंदी का नहीं नहीं हो नहीं रहा है और जहाँ हो भी रहा है वहाँ लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं और लोगों के अपने प्रॉब्लम है आज आकर के थिएटर देखने की रात में लौटने की सभी हैं खर्च है, के है, है, बहुत प्रॉब्लम है, नहीं, बड़ी है देखे और है। उतना मनोरंजन नहीं होता वैसा मनोरंजन हो तो लोग फिल्म स्टारों के लिए दौड़ते हैं तो वैसा मनोरंजन हो तो फिर लोग दौड़े हुए आए तो बोर नाटक हम लोग करेंगे तो उसको देखने के लिए भी लगता है ये संगीत नाटक मिनिस्ट्री वाले जोते हैं ये कुछ है, मदद मतलब इस तरह से होनी चाहिए जैसे मान आपका कोई बहुत बढ़िया नाटक हुआ ना भेजना चाहिए जगह जगह स्कूल कॉलेजेस में या दूसरे शहर कहाता है हमको तो ये लगता है की मुझे मैं आप दूसरों का नहीं कह सकता मुझे लगता है डेमोक्रेसी में अगर थिएटर बन सकता है तो वो बिना सरकार के इस किस्म के सहायता का नहीं बन सकता और फिर मुझे लगता है वो सरकार किस बात की जो इस सब की बातों को सहायता नहीं।, नहीं दे वो सरकार को तो मुझे लगता है वो <laughs> खलवाड़ सरकार है जिनका कोई अपना कल्चर नहीं है अब भी इनको कुछ करना होगा चलो बाहर इंडिया फेस्टिवल हो रहा है वो वो चीज हमने नहीं देखी है जो चीज वहाँ तो जो करोड़ो रूपए खर्चा कर रहे हैं इस तरह से ये यह एक एक जितना अपनी -अपनी एक एक कम आदान प्रदान तो, तो चलता है वैसे आजकल फेस्टिवल वगैरह हो तो रहे हैं कुछ अकेडमी से या कुछ व्यक्तिगत रूप से संस्थाएं जो कर रही है ठीक है चलो आंधा की जाए एक बार बताऊल फेस्टिवल इतना गेंद नहीं 64 तो पहले महोत्सवों में से था मनेरिया शुरू के महोत्सवों में से था अब तो काफी बराबर होते रहते हैं और उसके फलस्वरूप काफी लोगों को देखने का मौका मिलता है चलो आशा की जाए की भविष्य हम लोगों का अधिक उज्वल होगा और कुछ महत्वपूर्ण और, तो और, और हमने क्या क्या क्या किया आशा की है अच्छा <laughs> जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद समय मैंने आप जाने बकवास कर गया आ, आपसे नहीं तो बातें रू मगर हाँ थोड़ी और बातें हो सकती थी थोड़ी सी यदि थोड़ी सी मानसिक तैयारी शायद करके तुम आए नहीं थे कि हम ये सब सवाल शायद पूछ पूछेंगे तो तो तो उसके नहीं, बारे में फिर कभी फिर कर लेंगे हैं आज एंड ऑफ रिकॉर्डिंग